भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाले जीव जिनके ज्ञान का एक प्रकार से अभी कुछ भी विकास नहीं हुआ है अपने स्थूल शरीर से भी भिन्न अपने धन को या पुत्र को आत्मा वही जायते पुत्र इस कथन के अनुसार आत्मा मानते हैं उस धन या पुत्र की वृद्धि या सुख में अपने को सुखी तथा विघटन या दुख में दुखी मानते हैं यहाँ तक कि घन के नाश होने पर या पुत्र के मर जाने पर अपने को भी मृत समझते हैं चारवाक दर्शन के अनुयायी आत्मा का पूर्ववत अस्तित्व न मानकर कोई तो इसो शरीर को ही, कोई उससे इंद्रिय को, कोई उससे भी सूक्ष्म प्राण को और कोई मन को ही आत्मा मानते हैं इन सब के मत में आत्मा है तथा जड़ है और भिन्न भिन्न जड़ पदार्थों के सम्मिश्रण से उसमें चैतन्य उत्पन्न होता है जिस प्रकार कुछ द्रव्यों के एकत्र करने से उस मिश्रित पदार्थ में एक प्रकार की मादकता शक्ति उत्पन्न होती है यद्यपि उस मिश्रित पदार्थ के प्रत्येक द्रव्य में पृथक रूप से किसी एक में भी वह शक्ति न थी उसी प्रकार उस भौतिक पदार्थ में चैतन्य उत्पन्न होता है चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है जैसे कथा, चूना और पान के पत्तों में प्रत्येक में लाल रंग उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है किंतु तो उनके एक विशेष प्रकार के सम्मिश्रण के कारण लाल रंग उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार पृथ्वी जल तेजस वायु और आकाश इन पांचों पदार्थों से एक विशेष सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है और इस सम्मिश्रण में विघटन होते ही उसमें चैतन्य नहीं रहता और वह आत्मा भी नहीं रहता जिस प्रकार कोरक के क्रमशः विकसित होकर फूल बाहर देख पड़ता है उसी प्रकार अंतःकरण से क्रमशः विकसित होकर हमें ज्ञान बाहर देख पड़ता है ज्ञान के क्रमिक विकास के भिन्न भिन्न स्तर के साथ साथ हमारे दृष्टिकोण का भी क्रमिक भेद होता है क्रमशः विकसित ज्ञान का प्रत्येक स्तर ही एक दर्शन है अतः इन्हीं स्तरों पर समन्वय की दृष्टि से विचार करने से हमें भारतीय दर्शन के पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है इन्हीं स्तरों में प्रारंभिक अवस्था में चारवाक दर्शन का स्थान है यह दर्शन अपनी सीमा के अंतर्गत स्थूल शरीर से लेकर क्रमशः सूक्ष्म की तरफ अग्रसर होता हुआ इंद्रिय प्राण और मनस पर्यंत पहुंच सका यही तक इस दर्शन की सीमा है अतः स्थूल भौतिक स्वरूप को छोड़कर तत्वों के सूक्ष्म स्वरूप का विचार चारवाक दर्शन में नहीं मिल सकता ज्ञान के क्रमिक विकास के साथ साथ जिज्ञासु को चर्वाक के सिद्धांत के से संतोष नहीं होता इस सिद्धांत से दुख की चरम निवृत्ति नहीं हो सकती साथ साथ उन्हें यह भी सब मालूम होने लगा कि आत्मा भौतिक पदार्थ से भिन्न है इसका अस्तित्व स्वतंत्र है चैतन्य आत्मा का एक स्वतंत्र विशेष गुण है यह भूतों से उत्पन्न नहीं हो सकता इन भावनाओं को लेकर जिज्ञासु जब आगे खोज करता है तब उसे स्पष्ट ज्ञात होता है आत्मा एक भिन्न स्वतंत्र पदार्थ है इस स्तर पर पहुँचकर जिज्ञासु को स्वतंत्र रूप में आत्मा के सत रूप का प्रथम बार ज्ञान होता है इस स्तर के प्रतिपादन करने वाले न्यायिक तथा वैशेषिक कहलाते हैं और वह दर्शन न्याय वैशेषिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है